सदगुरु ओशो की प्रवचन माला काहे होत अधीर ट्रैक 23 सत्य के लिए साहस गिरजा कुमार माथुर को कहना विवादास्पद तो होगा ही कोई भी व्यक्ति जो सत्य के अन्वेषण में लगा हो जो सत्य के अनुभव को उपलब्ध हुआ हो वो सत्य को देखे या तुम्हारी सुविधाओं को देखे वो सत्य को देखे कि तुम्हारी सामाजिक परंपराओं रूढ़ी रिवाजों को देखे वो तुम्हारी रस्मों को देखे कि सत्य को देखे और सत्य निरंतर ही रूढ़ी के विपरीत पड़ जाता है क्योंकि रूढ़ी बनाते हैं वे लोग जिनका तुम्हें शोषण जिनके द्वारा तुम्हारा शोषण होता है रूढ़ी बनाते हैं वे लोग जो तुम्हें जोतना चाहते हैं कोलहुओं में और सत्य देते हैं वे लोग जो तुम्हें स्वतंत्र करना चाहते संघर्ष अनिवार्य है संघर्ष होगा ही प्रेम वेदांत तुम कहते हो उन्हें मुझ में रुचि है रुचि है साहस नहीं और रुचि अकेली मुर्दा है अगर साहस ना हो उनकी कविताएं मैंने पढ़ी उनसे कहना कि उनकी कविताओं से मैंने ऐसी आशा नहीं की थी कि वो इतने कमजोर साबित होंगे लेकिन कविताएं लिखना एक बात है कविता जीना दूसरी बात है यहां मैं कविता जी रहा हूं और लोगों को कविता जीना सिखा रहा हूं यहां काव्य जिया जा रहा है मेरा सन्यासी है क्या एक काव्य एक संगीत एक उत्सव है एक आनंद है वसंत है मेरा सन्यासी कोई भगोड़ा नहीं है पलायनवादी नहीं है जीवन को उसकी समग्रता में जीने का संकल्प है परमात्मा को कहीं पहाड़ों पर नहीं खोजना है यहां और अभी खोजना है लोगों में पशुओं में पक्षियों में वृक्षों में पत्थरों में आंखें हों देखने को तो पत्थर पत्थर में उसका गीत खोदा है और पत्ते पत्ते पर उसके हस्ताक्षर कान हो सुनने को तो सन्नाटे में भी उसकी भगवत गीता ही गूंज रही उसका कुरान ही उठ रहा है मगर गिरिजा कुमार माथुर अकेले नहीं ऐसे बहुत लोग हैं मेरे पास बहुत पत्र आते हैं कि हम आना चाहते हैं मगर और जहां मगर आया जहां किंतु परंतु आया वहां सब बात मुर्दा हो जाती आना चाहते हैं फिर किंतु के लिए जगह नहीं लेकिन लोगों के लिए आना तभी सुगम मालूम पड़ता है जब सब अर्थों में उन्हें लाभ ही लाभ हो कोई हानि ना हो जाए मुझे से व्यक्ति से जुड़ने में प्रतिष्ठा की हानि हो सकती यहां एक और कवि तन में बुखारी या कुछ दिन पहले आए आए तो हिम्मत की बात थी आए तो रस्में डूबे हैं भी अद्भुत कवि है उनकी कविता में एक तन्मय था उनका नाम ही तन्मय नहीं उनके काव्य में है तन्मय था है रस का सागर तो बातें सुनी ही नहीं सन्यास में छलांग लगाने का निर्णय ले लिया संन्यास लेने को भी आ गए और इसके पहले कि उनका नाम पुकारा जाता था भाग खड़े हुए ठीक उनका नाम जब पुकारा गया उसके एक दो मिनट पहले कोई व्यक्ति उठ के गया वो मैंने देखा लेकिन जब नाम पुकारा गया तो पता चला कि वो तन में बुखारिया थे वो जा चुके छलांग लगाते लगाते चूक गए भय पकड़ गया होगा बैठ के यहां सोचा होगा और लोग जब सन्यास ले रहे थे तब उन्हें थोड़ा सोच विचार आया होगा कि घर जाऊंगा गैरिक वस्त्रों में माला में पत्नी क्या कहेगी बच्चे क्या कहेंगे परिवार गांव फिर मेरे सन्यासी उनको मिले ललितपुर में जहां वो रहते उनको पूछा तो उन्होंने कहा कि फिर से जाऊंगा जाऊंगा जरूर एक दिन जाऊंगा एक दिन जाना ही है लेकिन वो एक दिन कब आएगा शायद कभी ना आए कल्प जिसने टाला उसने शायद सदा के लिए टाल दिया और जो यहां आके भाग गए अब वो शायद यहां आने की भी हिम्मत न जुटा पाए क्योंकि वो सारा खतरा फिर उनके सामने खड़ा होगा गिरजा कुमार माथुर को कहना कि डर क्या है डर कहीं ये तो नहीं है कि वहां गए तो कहीं उस रंग में न रंग जाएं। अगर थोड़ा कोई भाव प्रवण हो और गिरजा कुमार भाव प्रवण कभी है डूब सकते वही डर है विवादास्पद हूं ये तो बहाना डर कह नहीं सकते असली अपना उनसे कहना जाके पुनः सोचो डर कहीं ये तो नहीं है कि वहां जाएं तो डूब ही ना जाएं रुचि पैदा हो रही रस आ रहा है कहीं ऐसा ना हो कि वहां छलांग लग जाए और फिर पीछे लौटना मुश्किल हो जाए लोग बड़ी होशियारी से कदम रखते फूंक-फूंक के कदम रखते और जिन्होंने जिंदगी का अनुभव किया है वो तो बहुत डरने लगते क्योंकि उन्होंने जिंदगी में पाया जब भी तुमने कुछ ऐसा किया जो समाज से भिन्न था तो समाज ने तुम्हें अड़चने दी समाज तुम्हें क्षमा नहीं करेगा समाज चाहता है तुम वैसे ही रहो जैसा समाज चाहे कहे बाएं घूमो तो बाएं घूमो कहे दाएं घूमो तो दाएं घूमो समाज चाहता है तुमसे एक आज्ञाकारी एक अनुबंध एक समझौता कि तुम हमारी मान के चलोगे तो हम तुम्हें प्रतिष्ठा देंगे इज्जत देंगे सम्मान देंगे और तुमने अगर हमारे विपरीत कोई कदम उठाया हमसे भिन्न अगर गए विपरीत नहीं सिर्फ भिन्न भी गए तो फिर याद रखना हमसे बुरा कोई नहीं मेरे सन्यासियों को ये सारी कठिनाइयां झेलनी पड़ रही पुराने ढंग के सन्यासी तुम हो जाओ कोई कठिनाई नहीं क्योंकि वह स्वीकृत है मेरा सन्यासी होना कठिन मामला है क्योंकि वह स्वीकृत नहीं थोड़े से प्राणवान लोग ही साहस कर सकते हैं उनको याद दिलाना कि मरने के पहले मर जाना अच्छा नहीं उनको याद दिलाना कि अभी जीवित हो अभी जीवित की तरह व्यवहार करो आओ समझो और मैं नहीं कहता कि मेरी मान के डूब ही जाओ समझो और तुम्हारी समझ कहे तुम्हारे भीतर एक पुकार उठे एक आहलाद उठे कि डूबने की अभीपसा जगे तो फिर रुकना मत फिर किसी चिंता को बाधा मत बनने देना इतना साहस ना हो तो परमात्मा को नहीं खोजा जा सकता सत्य की तलाश में साहस से बड़ा और कोई गुण नहीं और साहस से बड़ी और कोई पात्रता नहीं यह भी हो सकता है प्रसिद्ध कवि हैं तो अहंकार बाधा डालता हो कि मुझ जैसा प्रतिष्ठित कवि और किसी को सुनने जाए किसी को समझने जाए तो लोग क्या कहेंगे मेरे पास खबरें आती कि हम आपसे निजी एकांत में मिलना चाहते सबके सामने नहीं क्योंकि हमें कुछ प्रश्न पूछने प्रश्न सबके सामने ही पूछने में क्या हर्ज है एक हर्ज कि लोगों को पता चलेगा कि अरे तो तुम भी अज्ञानी ही हो तो तुम्हें भी अभी जीवन के प्रश्न हल नहीं हुए तो एकांत चाहिए मैंने यह देखा कि अकेले में लोग कुछ और पूछते सबके सामने कुछ और पूछते पूछने में फर्क पड़ जाता है जब मैं लोगों से अकेले मिलता था तो अकेले में वो अपनी असली समस्याएं उठाते थे और जब उन्हीं से लोगों के सामने मिलता तो ब्रह्म मोक्ष कैवल्य इस तरह की बातें करते थे। एकांत में मिलते तो काम वासना से कैसे छुटकारा हो क्रोध से कैसे छुटकारा हो भोजन के पीछे मैं दीवाना हूं इससे कैसे मुक्ति हो इस तरह के सवाल और सबके सामने मिलते तो सृष्टि किसने बनाई सृष्टा है या नहीं इस सारे जगत को चलाने वाला कौन है यह प्रश्न ही नहीं है उनके मगर सबको दिखलाने के लिए कि हमारे प्रश्न आध्यात्मिक हम कोई साधारण जन नहीं आध्यात्मिक खोजी क्रोध काम वासना इत्यादि तो हम कब के पीछे छोड़ चुके धन भोजन इनकी लालसाएं हमें नहीं घेरती हमारे भीतर तो परमात्मा की भक्ति जगी मोक्ष का स्वाद लेना है फना बगैर बका का मजा नहीं मिलता खुद ही ना जब तक खुदा नहीं मिलता चाहते हो परमात्मा मिले तो एक चीज तो मिटानी ही पड़ेगी खुद को मिटाना पड़ेगा खुद ही ना जब तक खुदा नहीं मिलता फना बगैर बका का मजा नहीं मिलता जब तक फना ना हो जाओ शून्य ना हो जाओ तब तक अस्तित्व का आनंद नहीं मिलता ऐसा विरोधाभासी गणित है जीवन का जो मिटने को तैयार है उसे जीवन मिलता है और जो जीवन को पकड़ता है उसको सिवाय बार बार मरने के और कुछ भी नहीं मिलता सत्य स्वयं ही विरोधाभासी है इसलिए सत्य को जिन्होंने अनुभव किया है वे विवादास्पद न हो जाए तो और क्या हो उनके वक्तव्य भी विरोधाभाषी हो जाते सत्य को ही बोलना है तो विरोधाभास के अतिरिक्त तो और कोई उपाय नहीं और सत्य को बोलना है तो समझौते नहीं किए जा सकते सत्य समझौता जानता ही नहीं सत्य तो नग्न निर्वस्त्र खड़ा होता है जैसा है वैसा फिर जो परिणाम परिणामों की चिंता असत्य करता है सत्य नहीं समझौते असत्य करता है सत्य नहीं इसलिए असत्य की तो पूजा होती है भीड़ के द्वारा सत्य के ऊपर पत्थर फेंके जाते कहना उनसे है फर्ज तुझ पर फकत बंदे खुदा की तलाश खुदा की फिक्र ना कर वो मिला मिला ना मिला ईश्वर कहां है उसकी तुम खोज भी क्या करोगे तुम पर तो एक ही कर्तव्य है कि जिन्होंने ईश्वर को जाना हो उनकी खोज कर लो है फर्ज तुझ पे फकत बंदे खुदा की तलाश कोई बंदा मिल जाए खुदा का कोई उसका प्रेमी मिल जाए वे आंखें मिल जाएं जिन आंखों ने परमात्मा का अनुभव किया हो उन आंखों को तुम खोज लो इतना तुम्हारा कर्तव्य है उन चरणों को खोज लो जो प्रभु के मंदिर में प्रविष्ट हुए हो उन हाथों में तुम्हारा हाथ पड़ जाए जिन हाथों ने प्रभु का स्पर्श किया हो बस इतना तुम्हारा कर्तव्य है। खुदा की फिक्र न कर वो मिला मिला न मिला उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कोई बुद्ध मिल जाए कोई महावीर मिल जाए कोई नानक मिल जाए कोई मोहम्मद मिल जाए बस काम हो गया उसी दर्पण में तुम्हें परमात्मा की झलक दिखाई पड़ने लगेगी उसी वीणा में तुम्हें उसके स्वर सुनाई पड़ने लगेंगे लेकिन लोग परमात्मा को तो खोजना चाहते हैं और जिन्होंने परमात्मा को पा लिया उनके पास आने से डरते हैं। राज सीधा सादा है परमात्मा को खोजने में कुछ लगता नहीं हल्दी लगे ना फिटकरी रंग चोखा हो जाए न परमात्मा खोजने से मिलता है ना कुछ लगता है लेकिन सदगुरु के पास आओगे तो गर्दन कटेगी टेक सदगुरु के पास आओगे तो प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी और सदगुरु तलाश करने से मिल सकता है सदगुरु के बिना तो परमात्मा मिलता नहीं इसलिए तुम लाख परमात्मा खोजते रहो वो सिर्फ दिमागी कसरत सिर्फ बौद्धिक व्यायाम बिठाते रहो गणित लगाते रहो अनुमान है या नहीं है तो कैसा है उसका रूप क्या रंग क्या निर्गुण है कि सगुण बैठे रहो जमाते रहो शब्दों को शब्दों की चौपड़ खेलते रहो शतरंज बिछाते रहो नहीं तुम्हें परमात्मा मिलेगा ठीक है यह बात कि तुम्हारा ये कर्तव्य भी नहीं कि तुम परमात्मा खोजो तुम्हारा कर्तव्य तो एक ही है फर्ज तो केवल एक ही है कि तुम उसे खोज लो जिसने परमात्मा को खोजा जो उस पार हो आया हो वही तुम्हारा माछी बन सकता है सूरते नक्शे रह गुजर आज जी इख्तियार कर अर्स की रफतों पर गरतुज को मुकाम चाहिए मिटो निर अहंकारिता। तुम में उतरे सूरते नक्शे रह गुजर आज जी इख्तियार कर एक ही चीज तुम्हें पात्र बनाएगी कि तुम्हारा अहंकार गले अर्स की रफतों पर गर तुझको मुकाम चाहिए अगर चाहते हो कि आकाश की ऊंचाइयां तुम्हें मिलें, तो एक शर्त पूरी करो अहंकार को जाने दो और मैं जानता हूं अर्चन जो लोग किसी तरह की ख्याति पाल लेते हैं उनको बड़ी मुश्किल हो जाती कोई कवि की तरह प्रसिद्ध है कोई अभिनेता की तरह प्रसिद्ध है कोई चित्रकार की तरह प्रसिद्ध है कोई राजनेता की तरह प्रसिद्ध है उसकी अड़चन यह हो जाती कि उसका अहंकार काफी बलिष्ठ हो जाता उसके अहंकार पर श्रृंगार हो गया अब वो कैसे जाए कैसे झुके और कुछ मुकाम ऐसे हैं जहां झुके बिना जाया जाना हो ही नहीं सकता जहां झुको तो ही जा सकते हो जहां जाने की शर्त ही झुकना है नहीं तो आ भी जाओगे चले भी जाओगे आए भी नहीं गए भी नहीं आना भी व्यर्थ हुआ जाना भी व्यर्थ हुआ तो डर लगता होगा प्रसिद्धि रोकती होगी उनसे कहना इस तरह की प्रसिद्धियों से कुछ न कभी मिला है न मिल सकता है ये सब धोखे हैं और इन धोखों में हम जी लेते हैं इन धोखों का नाम ही माया है इन्हीं धोखों में पड़े रहते हैं और मर जाते और फिर फिर यही धोखे खाते इसलिए मैं समझता हूं अड़चन तो होती है जब लोग पदों पर होते हैं तो उन्हें आने मार्चन होती जैसी पद से उतर जाते फिर आने मार्चन नहीं होती यहां बहुत से भूतपूर्व मंत्री आते भूतपूर्व और तरह के भूत इस देश में होते हैं कि नहीं उनका पता नहीं मगर भूतपूर्व मंत्री इतने हैं वो चले आते अब पद ही ना रहा तो अब दिक्कत क्या है जब पद पर होते हैं तब तब बड़ी अड़चन होती उन्हें आने में आना भी चाहते हैं तो खबर भेजते हैं यहां कि हमें निमंत्रण भेजा जाए आना है उनको निमंत्रण मिले तो आएंगे आना है तुम्हें तो आओ निमंत्रण की क्या आकांक्षा नहीं झुकने से बचने का पहले ही उपाय शुरू हो गए फिर आते हैं तो कि हम एकांत में मिलेंगे क्या डर है सभी के सामने मिलने में क्या कठिनाई है लेकिन नहीं उघाड़ सकते अपने हृदय को सबके सामने और एकांत में मिलने में विशिष्टता है इसलिए मैंने तो एकांत में मिलना बंद ही कर दिया क्योंकि गलत तरह के लोग ही एकांत में मिलने की बात करते थे इसलिए अर्चन पड़ गई है अब उनको अब उनको आना मुश्किल हो गया कि कैसे आएं उनको कहना छोड़ो ये सब बच्चों जैसी बातें ये खिलौने छोड़ो मुल्ला नसरुद्दीन मनोवैज्ञानिक के पास गया था और कह रहा था कि कुछ करना पड़ेगा मेरी पत्नी की हालत बिगड़ती जा रही वो दिन भर खिलौनों से खेलती रहती मनोवैज्ञानिक ने कहा कि तुम सौभाग्यशाली हो नसरुद्दीन पत्नी उलझी रहती तुम्हारी झंझट कठी खेलने दो किसी का कुछ बिगाड़ती तो नहीं नसरुद्दीन ने कहा बिगाड़ती क्यों नहीं मुझे खेलने का वक्त ही नहीं मिलता सारे खिलौनों पे कब्जा किए हो तो मैं कब खेलू यहां सब खिलौनों में उत्सुक है अहंकार के पद के प्रतिष्ठा के धन के यश के न मालूम कितने खिलौने और लोग खिलौनों में उलझे बच्चों से लेके बूढ़ों तक खिलौनों में उलझे धन्य भागी है वह जो खिलौनों से मुक्त हो जाए खिलौनों के जाल से छूट जाए उसे ही मैं सन्यास कहता हूं उसे ही मैं साधना कहता हूं जिसे स्वाद लेना हो परमात्मा का उसे झुकना ही होगा कह देना उनसे कि आए स्वागत है मगर अपनी प्रसिद्धि अपना नाम पता सब पीछे छोड़ के आए चले आए निपट मनुष्य की तरह तो कुछ लाभ हो सकता है नहीं तो अभी कुछ दिन पहले कभी आए हैं कभी हैं कई दिन से फोन किए जा रहे थे बंबई से कि आना चाहता हूं समय दीजिए समय दीजिए आखिर मैंने कहा ठीक है उन्हें समय दो आए तो मैंने पूछा कि कहिए क्या कहना उन्होंने कहा कि दो चार कविताएं आपको सुनाने आया हो न कुछ पूछना है न कुछ जानना है उल्टे दो चार कविताएं मुझे सुनाने आए हैं ताकि मैं भी प्रशस्ति दू प्रशंसा दू ताकि मैं भी प्रमाण पत्र दू मैंने उनसे कहा कि तब फिर आप कभी और आना वो बार बार फोन लगाए रखते कि अब मैं कब आ जाऊं कुछ लोग इन्हीं खेलों में लगे रहते कभी तो अपने अहंकार की चदरिया उतार कर रखनी चाहिए कभी तो अपने जीवन की सच्ची जिज्ञासा लेकर आना चाहिए कहीं तो कोई स्थल खोजना चाहिए जहां उघर सको जहां सारी समस्याओं को नग्न कर सको ताकि कोई समाधान मिल सके मृत्यु के पहले जिसने समाधि को नहीं पाया वो व्यर्थ ही जिया जिया ही नहीं जीने का अवसर उसने ऐसे ही गमा दिया है